यणम पद्म भव वशिष्ठम शक्ति तत्पत भूमा ही सुख है व्यापक अपरिचिन्न ही भूमा है और जो परिचिन अल्पमे सुख नहीं और भूमा को जानना चाहिए ब्रह्म है भूमा भूमा क्या है उसके उसका का कहा यत्र नान्यत पश्यति नान्यत श्रृणति नान्यत विजनाति सभूमा अन्य देखता सुनता जानता है तो अल्प है परिचन्न भूमा ब्रह्मतत्व में देखने वाला दृश्य दर्शन का साधन सब का निषेध हो जाता है इसी प्रकार सब इंद्र इंद्रद्रष्टा विषय सब का निषेध हो जाता है किमत प्रसिद्ध एवं लक्षण यह स भूमा टीका में उक्तमें लक्षणं स्फुट विमृशति जो भूमा का लक्षण कहा गया यत्र नान्यत पश्यति सुणोती नान्यत भी जानाती भूमा ये लक्षण है इसका स्पष्ट इसका स्पष्टीकरण करने के लिए विचार करते कि मत्र प्रसिद्धा अन्य दर्शन अभाव भूमि उच्चते प्रसिद्ध जो अन्य दर्शन अन्य दर्शन होता है तो अन्य अन्य को देखता है प्रसिद्ध जो अन्य दर्शन उसका अभाव भूमा ब्रह्म में कहते हैं नान्य का तो अन्य दर्शन नहीं करता है ये कहते हैं न अन्यतः अथ अन्य न पश्य आत्मा न पश्य प्रथम पक्ष में अन्य को नहीं देखता है जो तो अन्य को देखते हैं लोक में वो भूमा में अन्य नहीं देखते हैं द्वितीय पक्ष में अन्य को नहीं देखता है किंतु अपने को देखता है अन्य को नहीं देखता है तो अपने को देखता है दो विकल्प में से किंचा तो विचार करते टीका में लोक प्रसिद्ध दर्शनादि विषय स्वभाव भूमि लक्षण तन निषेधन स्वज्ञत्व वमर्शार्थ लोक प्रसिद्ध जो दर्शन आदि है ज्ञान दर्शन श्रवणादि उसका विषय ब्रह्म नहीं होता है दर्शनादि विषयत्व तो का अभाव ब्रह्म प्रसिद्ध दर्शन श्रवण मननादि विषय का अभाव विषय नहीं होता है इतने केवल कहते भूमि का लक्षण अथवा तन अन्य दर्शन का विषय नहीं होता है श्रवण का विषय नहीं होगा ज्ञान का विषय नहीं होगा ब्रह्म किंतु तो स्वयं अपने को जानता है स्वज्ञ तो निषेध है ना स्वज्ञ तो वा अन्य दर्शन का विषय तो निषेध कर देना अन्य को नहीं था कि अन्य ज्ञान का विषय नहीं होता है अथवा तो अन्य नहीं जानता है तो अपने आप को जानता है ये दो विकल्प हुआ कस्मिन पक्षे को लाभ को वा दोष यदि शिष्य पृछति विकल्प करने पर शिष्य पूछता है इसी किस पक्ष में क्या लाभ है क्या दोष है दो विकल्प में क्या इसमें भेद है लाभ क्या है यदि अन्य अन्य दर्शनादि नहीं है तथा द्वैतसव्यवहार विलक्षण भोमुवती दैतसव्यवहार होता है अन्य को देखता है देखने वाला अन्न दृश्य अन्न दर्शन का साधन इंद्रिया ये सो दैत व्यवहार होता है उसे विलक्षण भूमा ब्रह्म है ये प्रथम पक्ष हुआ, पक्षों के आद्यमनूद लाभ दर्शति प्रथम पक्ष हुआ, वीका अ प्रसिद्ध दर्शनाद विषयत्व भूमि नास्थण्य चेत प्रसिद्ध है अने का दर्शन होता है अन से प्रसिद्ध से दर्शनाद ज्ञान होता है दृष्टा से भिन्न है दर्शन का विषय तो घटपटादि में तो है भूमिनी नास्ति अन्य जो दर्शन ज्ञान है दृष्टा से भिन्न दृश्य से भिन्न ज्ञान होता है उसका विषय जैसे घटपट होता है से भूमा नहीं है भूमि भूमा में दर्शनादि का तो का निषेध करते हैं एतावत में मात्र दर्शन लक्षण चेत ये यदि प्रथम विकल्प मानेंगे अन्य दर्शन का विषय नहीं है अन्य ज्ञान का विषय नहीं तो सर्व तो भुमा। सर्व तो भुमा है, है भुमा तो सर्वविकल्पातित प्रत्यगात्मा भूमा ये तस्मृत् पक्ष सिद्धि सर्व सर्वविकल्प रहित प्रत्यगात्मा ही भूमा है ये हमारे पक्ष सिद्ध होगा ये प्रथम पक्ष हुआ द्वैत सम से विलक्षण अपने स्वरूप है प्रत्येगात्मा भूमा तत्व है जिसमें अन्य दर्शन श्रवण द्वैत व्यवहार है ही नहीं द्वितीय पक्ष अनूद तस्म दोष सूचय द्वितीयपक्ष मानी अन्य दर्शन नहीं करता है किंतु अपने आप को जानता है इसमें भास्न, भास्न से देखते भाषा दिखाते भाषा में अतः दर्शन विशेष है ना प्रतिषेधन आत्मा पश्यती उच्य है तदास्व क्रियाकारकलभेद्युगत अशन विशेष का प्रतिषेध करते अदर्शन नहीं सरवन, मन, कुछ नहीं सब ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है किंतु आत्मा पश्यति स्वयं अपने को जानता है ऐसा यदि मानेंगे तथा एकस्म क्रियाकारक का फलभेद्यवगत भवे तो एक ही आत्मतत्व उसमें स्वयं देखता है करता है देखने ज्ञान इंद्रिय का विषय कर्म हो जाएगा क्रिया दर्शन क्रिया एक ही आत्मा में क्रियाकारक का फलभेद दर्शन क्रिया कारक है कर्ता कर्म और दर्शन का फल ज्ञान होगा तो उसका फल ये सब भेद मानना पड़ेगा ठीक है हमें तमेव दोषम प्रश्नपूर्वकम स्फुटती द्वितीय पक्ष में दो शब्द बताया एक ही आत्मतत्व में क्रिया कारक का फल फलभेद मानना पड़ेगा इसी पक्ष में दो से क्या दो से प्रश्न करके स्पष्ट करते हैं यदिवम को दोष सके आत्मतत्व में क्रियाकारक का फलभेद माने तो क्या पति क्या दोष है तो उसका उत्तर जीते नानु अयम एवं दोष संसारानिवृत्ति यही दोष संसारी संसारिक अनिवृत्ति ये कौन कहेगा हम सिद्धांत आचार्य पूरा पीछे नहीं यद्यव को दोष सूर्व पीछे कहेगा शिष्य पूछेगा आचार्य कहते यही दोष है ननु अयम एवं दोष यही दोष है संसारिक अनिवृत्ति ठीका में सत्य क्रियाकार का फल भेदे कथन संसारानिवृत्ति तत्र का फल भेद हो जाए तो संसार की निवृत्ति क्यों नहीं होगी शिष्य पूछेगा तत्रह फल भेद हुई संसार इति संसार तो यही क्रिया कारक का फल फलभेद कारक का कर्ता कर्म कर रहा है देवतादि संप्रदान है कर्ण है इंद्रिय ग्रता आदि याग करने के लिए यागा आदि क्रिया दर्शन क्रिया उसका फल कर्म फल प्राप्त करता है इस लोक में परलोक में ये सब भेद ही क्रिया कारक फल भेद संसार ये यदि एक ही आत्मतत्व में क्रिया कारक क्रियाकारक का फलभेद रहे तो संसार की निवृत्ति नहीं हुई संसार रहेगा ही गा टीका भेद सत्यभेद क्रियादे संसार लोक दृष्टम तद वैलक्षणस्में क्रियाकारकल अवश्य न संसारोदय कद भेद हो तो क्रियाकारक फल ये संसार होता है सत्य भेदे क्रियाधे संसार तुम भेद होते हुए क्रिया उसे अन्य कारक उस अन्य फल ये सब अलग अलग हो तो संसार होता है ये लोक में दिखा गया तब वैलक्षण आदि आत्मतत्व तो एक ही है एक में क्रिया कारक का फल क्या, क्या है होने से क्या हो जाएगा संसार नहीं होगा एकस्मिने क्रिया कारक का भाव से क्रियाकारक का भाव क्रियात्व कारकत्व कर्मत्व कर्तृत्व जितने मानो एक ही तत्व है न संसारता ये आक्षेप करते आत्मिकव भाष्य में एवं फल भेद संसार विलक्षण की चेत आत्मा च एक है उसमें फल भेद रहे तो क्या हो जाता है संसार विलक्षण है वो संसार नहीं है संसार नहीं है एक ही आत्मतत्व क्रियाकारक फलभेद तो क्या पति ये चेत सिद्धांति कहेगा ना टीका मैं एकस्म क्रियाभेद से असंभव दर्शन उत्तर माह एक ही आत्मतत्व में क्रियाकारक फलभेद कैसे होगा असंभव दिखाते उत्तर देते न आत्मनो निर्विशेष एकत्वगम आत्मा को यदि निर्विशेष एक ही मान लिया उसमें दर्शनादि क्रियाकारक फलभेद कैसे मानोगे खाली शब्द मातृत्व शब्द का प्रयोग करते एक ही आत्मतत्व वही दृष्टा वही दृश्य वही दर्शन का साधन जितने सब कहते जो एक बड़े शब्द मात्र अर्थ तो कुछ नहीं है शब्द मात्र अर्थ तो रही तो एक ही आत्मतत्व तो तो में क्रिया क्रियाकार का फलभेद कैसे होगा हाँ कल्पना करो शब्द से कुछ बोलते जाओ वास्तव तो ही नहीं बौद्ध लोग मानते आत्मा तो नहीं मानते ज्ञान मानते प्रतिष्ठ उत्पत्ति नाश एक ही ज्ञान स्वयं अपने आप को जानता है ग्रहण करता है ग्रहण करने वाला विज्ञान है जो वही ग्राह्य ग्रहण का विषय एक ही में कर्मत्व तो कर्तृत्व दोनों मानते हैं वेदांत तो ही तो स्वयं प्रकाश का आ गया स्वयं प्रकाश का तो अन्य प्रकाश के बिना स्वयं प्रकाशमान होता है इतर प्रकाश निरपेक्षा न अन्य को प्रकाश करता है अपने प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता है किन्तु अर्थ स्वयं प्रकाश मतलब अपने आप को स्वयं प्रकाश करता है संप्रकाशक और प्रकाशीय कर्ता और कर्म भेद मानते हैं ये हो नहीं सकता एक में भेद क्रिया कारक का भेद हो नहीं सकता है इसमें एक ही यदि आत्मयकत्व तो निर्विशेष मान लिया विशेष हो एक में कहीं अवै अवय करके अवय अंश अन, अन, करके कुछ हो? कहेंगे निर्विशेष एक शुद्ध स्वरूप हो इसमें क्रिया कारक का फलभेद हो नहीं सकता केवल शब्द मात्र टीका मैं द्वितीय पक्ष से दुष्ट दो विकल्प किया जहाँ अन्य को देखना सुनना नहीं होता है प्रसिद्ध अन्य दर्शना श्रवणादि का विषय ब्रह्म भूमा नहीं है ये प्रथम पक्ष था द्वितीय पक्ष अन्य को तो नहीं देखता है किंतु अपने आप को देखता है अपने आप को देखता है माने तो संसारी की अनिवृत्ति द्वितीय पक्ष से दुष्टत्व स्पष्टीकृत प्रथम पक्ष से आप समान दुष्टत्व यदि शिष्य संकत शिष्य पर शंका करता द्वितीय पक्ष यदि दुष्ट दोषयुक्त है तो प्रथम पक्ष भी इसे बराबर है उसे भी दोष होगा अन्य भाषा में अन्य दर्शनादि अभाव उक्ति पक्षे भी यत्र इत अन्य न पश्यती थी, थी, थी, थी चाहे विशेषण अनर्थ कैसे आता मिति चेत अन्य दर्शन अभाव कहते अन्य दर्शन नहीं करता है यत्र यत्र अन्य न पश्यति जहाँ दूसरे को नहीं देखता है जहाँ रह करके अधिकण होगा कोई त्र जहाँ कमरा में देख जा करके देखा कोई नहीं है कोई नहीं तो कमरा में तो जाकर खड़ा है कमरा में जा कर देखा कोई नहीं तो कमरा है या नहीं यत्र अन्य न पश्यती अन्य को नहीं देखता है जहाँ रह करके तो देखने वाला अन्य को नहीं देखता है और तो जहाँ रहता है ये भी मान लिया यत्र अन्यत न पश्यती और फिर अन्यत क्यों कहते हो यदि अपने को नहीं देखता है दूसरे को नहीं देखता है तो अन्यत न पश्यती ये विशेषण व्यर्थ हो जाएगा यत्र के विशेषण दूसरा अन्यतः यत्र कहना क्या जरूरत है अपने से भिन्न कोई नहीं तो यत्र क्यों और अपने को नहीं देखता है दूसरे को नहीं देखता है। तो यत्र न पश्यति अन्यतः न पश्यती कह करके यत्रि अन्य न पश्यती तीचा विशेषण अनर्थ कैसे आता था विशेषण अनर्थक है विशेषण तो सार्थक तभी होता है संभव हो व्यभिचार हो संभव व्यविचार संभव व्यभिचाराभ्याम सद विशेषणम अर्थवत् न शीते न न चोष्णे न संभव हो व्य हो तो विशेषण सार्थक होता है जैसे ए, वन्नी कहेंगे उष्ण वहि क्या विशेषण है उष्ण कोई कहता है शीतो वहि क्या विशेषण है? शीत विशेषण ठीक है उष्ण विशेषण ठीक है नहीं उष्ण विशेषण नहीं ठीक नहीं शीता विशेषण इसलिए ठीक नहीं वो संभव नहीं बनी का शीता नहीं होती अब और उष्ण विशेषण क्यों नहीं उष्ण हमें चाहिए उष्ण कहना है क्या व्यविचार हो तो उष्ण कहेंगे ये रक्तम पुष्पम कि अन्य वन वाले पुष्प है इसे इसको रक्तम कहेंगे अन्य नहीं होगा तो इसको रक्त कहना क्या जरूरत है यदि रक्त ही सब हुए तो रक्तम कहना जरूरत नहीं यदि सब वन्नी उष्ण ही है कोई शीत वन्नी है क्या तो उष्ण कहना क्या जरूरत है उष्ण वन मनी आना है मतलब तो ठंडी वहीं को छोड़ दो तो संभव व्यभिचाराभ्याम संभव है तो विशेषण सार्थक होगा शीत सार्थक नहीं होगा संभव नहीं और व्यभिचाराभ्याम व्यभिचार हो तो यदि हमेशा ही वन्नी उष्ण है तो उष्ण कहना कोई जरूरत नहीं संभव व्यभिचाराभ्याम सियाद विशेषणम अर्थवत विशेषणम अर्थवत सियाद विशेषण सार्थक होता है न शीते न, न चोष्ण ना वहनी का भी, भी शीत के द्वारा उष्ण के द्वारा वहनी को विशेष्य बनाते हैं नहीं वहनी का विशेषण शीत होगा या उष्ण होगा नहीं होता है इसी प्रकार यहाँ न पश्यती नहीं देखता है को क्या जरूरत है कोई यही नहीं निर्विशेष है कहने क्या जरूरत है अनर्थ के सामा चेत टीका आद्यपक्षे न पश्यवत दर्शनाद अभावलाभाद ये अन्य विशेषण व्यर्थ है सैता प्रथम पक्ष में न पश्य न शुणती इतने कहा इतने मात्र से दर्शनादी का अभावलाभ हो जाएगा यत्र एक विशेषण जहाँ और अन्य य्यत पश्य न पश्य ति ठीक है नहीं देखता है नहीं सुनता है और यत्र और अन्यत यत्र कहनेंगे तो कोई अधिकण होना चाहिए अन्यतः कहेंगे तो अन्य नहीं देखता अपने को देखता है या तो अपने को भी नहीं देखता है अन्य को नहीं देखता है अन्य कहना क्या जरूरत है न पश्चि कहना चाहिए ये यत्र इति अन्यत दो विशेषण व्यर्थ हो जाएंगे व्यर्थ में वचनम इति आशंक्य तो गुरु जी ठीक है इसका व्यर्थ मान लो दुन आसंगे शिष्य स्वयं बूते ने दृश्यते ही भाष्य मे अंतिम गया पहले हाँ अनर्थक शातामी चेत दृश्यते लोके यून्य गृह अन्ना पश्युक्त स्तंभादीन आत्मन चश्यति गम्य लोक मे शून्य गृह अन तो न पश्य खाली घर में है अन्य किसको देखता नहीं इतने कहेंगे तो क्या घर मकान नहीं दिखेगा खंभा दिखेगा स्तंभादी नाम स्तंभादीन स्तंभादीन आत्मान च न पश्यती इत गम्य थे को नहीं देखता है अपने आप को नहीं जानता है इतने न गम्य अन्य नहीं देखता है शून्य घर में यत्र अन्य शून्य घर में रह कर अन्य न पश्यति, तो घर को तो देखता है अपने को तो जानता है न स्तंभा दिन आत्मा च न पश्यति न पश्यति पश्य न गम्यतेम यहाँ पी टीका में लोके ही यत्र गृह न अन्यत पश्यति जहाँ शून्य घर में अन्य कुछ नहीं देखता है तदेवदत्तीय देवदत्त का घर है इसे प्रयोग किया गया प्रयोगो दृश्यते लोक में इसे प्रयोग करते हैं न च नैरथक्यम तो यहाँ व्यर्थ नहीं कर व्यवहार होता है सस् यथोक् धनधान्यादर्शने स्तंभादृह ग्रिह, च न पश्यती श्रुतः नैरर्थक्य गम्य उमें यथोक् धनधान्यादर्शने घर में धनधान्य कोई नहीं कोई व्यक्ति भी नहीं कृषि का दर्शन नहीं होता है किंतु स्तंभाधीन गृह से न न न पश्यती स्तंभादि को घर को भी नहीं दिखता है ये बात नहीं है खाली स्तंभ मकान दिखता है किसी को दूसरे को नहीं दिखता है तो मकान खाली मकान को दिखता है दीवार नहीं दिखता है तो बात नहीं इति से निरर्थक न जो कहा गया निरर्थक नहीं होगा श्रुतें का यत्र नान्य तो कहन से यत्र और विशेषण दिया इसको व्यर्थ नहीं कह सकें कुछ उसका प्रयोजन होना चाहिए किंतु तो तत्व स्तंभादी नाम तस् दर्शनम इष्टम शून्य घर में अन्य कुछ नहीं देखता है तो खम्भा मकान स्वयं इनका दर्शन होगा इष्ट है तथा तो यत्र नान्य तप्यति तथा भी विशेषण व्यर्थ समाधान वक्तव्यम विशेषण व्यर्थ है उसमें जो समाधान क्या है बताना चाहिए यहाँ भी तो विशेषण व्यर्थ हो जाता है कि विशेषण अर्थवत्नुपपत्तिया भूमि अधिकरणव्य भाव सात्मदर्शनम च वाच्यम उच्यते कि श्रुतस गतिर्वक्तव्या्यँ गुरु दो विकल्प करते हैं जो विशेषण दिया अन्यत और एक विशेषण क्या है यत्र, यत्र, यत्र अन्यत दो विशेषण सार्थक नहीं होता है इसे भूमि भूमि अधिकरण अधिकर्तव्य भाव यत्र अधिकरण और अधिकर्तव्य जो उसमें रह कर देखेगा एक अधिकरण अधिक चाहिए और अन्य नहीं देखता है तो अपना दर्शन करता है स्वात्मा दर्शन चल माच्यम ये उचित तो ये कहना चाहते हो यत्र कहेंगे तो एक अधिकरण होना चाहिए अन्य विशेषण तो से अपने आप को देखता है ये भी कहना पड़ेगा ये कहना चाहते हो अथवा के बाद गतिर वक्तव्य ये जो अन्य और तो यत्र विशेषण दिया इसका गति इसकी गति इसका प्रयोजन इसका फल क्या है क्यों दिया ये पूछते हो कितने विकल्प हुआ है बड़े धीरे धीरे बोलते पता नहीं चलता दो है तम दुसहित प्रथम पक्ष न एवं यहाँ पीती चेत यहाँ भी अपने आपको देखेगा और अधिकरण भी चाहिए सिद्धांतिक न तत्व मसी उपदेशात अधिकरण अधिक करते हुए भेदानुपत्ते है तुम कहते को हो कोई अधिकरण होना चाहिए अपने आप को देखेगा यह नहीं होगा तत्वमसी कहकर एक उपदेश किया एक ही तत्व हो तत्सत्यम सात्मा तत्वमसी अधिकरण कोई नहीं है भेद नहीं हो सकता है टीका में अच्छा आगे तथा तथा सद एकमेवादित्यम सत्यमित ष्ट निर्धारितवाद सदे ब्रह्म सदैव समेतम एकमेवा द्वितीय तत्सत्यम इसे षष्ठ अध्याय में निर्धारण निश्चय किया गया इसलिए अधिकरणादि भाव नहीं हो सकता है टीका में तथा तत्त्वमसीतिवत तथा व्यद्या तथा सदकम जिसे तत्वमसी कहा गया इसे सदैव समय एक ही तत्व कहा निर्धारितवाद अधिकरणाधिकर्तव्यभेदानुपतिशेष अधिकरण अधिकर्तव्य भेद नहीं हो सकता है भूतल में घट है तो अधिकरण कौन होगा भूतल और अधिक अधिकर्तव्य होता है घट एक ही अद्वितीय तत्व है तो अधिकरण अधिक भेद नहीं हो सकता है और यच्च अन्यत न पश्यती विशेषणाद आत्मन स्वदर्शन वाच्य मे तत्र अन्य न पश्यती कहन से अपने आप को देखता है आत्मन शो का दर्शन कहना पड़ेगा तथा अदृश्य अनात्मी वो अदृश्य है अशरीर है अनात्म शरीर है न सदृश तिषतिपम रूपमस्य अस्वरूपम अच्छा सदृश न षति इसका स्वरूप दर्शन का विषय नहीं होता है विज्ञातारम अरे के नीजान्यात तो अरे मैत्रियेय विज्ञातारम के नीजान्यात तो विज्ञानता जो सब को जानने वाला उसको किस जाने ज्ञान का भी विषय नहीं होता है इत्यादि श्रुतिव्य स्वात्म न दर्शनादि अनुपति बहुत श्रुति है अपना दर्शन ज्ञान किसी किसी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होता आत्मा टीका में द्वितीय अनुद्व जतिम द्वितीय पक्ष में यत्र अन्य विशेषण व्यर्थ होते ये विशेषणम अनर्थक प्राप्त में चेत फिर यत्र विशेषण व्यर्थ हुआ यदि किसी को नहीं कोई है नहीं, तो यत्र कहना जरूरत नहीं खाली न पसित कहना चाहिए द्वित हाँ न अविद्यात भेद अपेक्ष उसका उत्तर अविद्याकृत भेद की अपेक्षा करके अन्यत विशेषण दिया है व्यवहार काल में भेद है आविद्य का अविद्यालय में भेद है उस भेद की अपेक्षा करके अन्यत न पश्यती कहा अज्ञानी को उपदेश करते हैं अज्ञानी जानता है आविद्य का भेद है आविद्य भेद तो दिखता है तो यत्र न अन्यत उसकी अपेक्षा कहते हैं भेद के भेद को आविदेदेखर केके टीका मैं पर दृष्ट न स्पष्ट परिहारे अविद्यातभेदपेक्ष केीकरण दृष्टान देकर केके यहां सत्यबुद्धि प्रकृतिमपेक्षक में द्वित संख्यानर्हम उच्य एवं भूमि एक ये विशेषण सत्य सत्य सत्य सत्य सत्यबुद्धि सत्य अगे एक बुद्धि सत्यबुद्धि बुद्धि एकत्व बुद्धि अद्वितीयबु प्रकृतिमेक्ष इसको लेकर बुद्धि की अपेक्षा करके सदकमेवाद्वित सदकम एकम अद्वित एकम जो कहा गया शुद्ध ब्रह्म में एकत्व संख्या रही है क्या निर्विशेष एकत्व संख्या भी नहीं है तो फिर एकम कैसे कहा सदकम एवाद्वित संख्यादि अनमी संख्या के योग्य नहीं अद्वितीयद्वैत का अभाव कुछ है ति काला बाध्यत रूप धर्म रही कुछ नहीं तो भी ऐसे कहा जाता है बुद्धि को लेकर के एवं भूमि एकस्म ये विशेषण भूमि ये विशेषण है को लौकिकबुद्दिके करके टीका एक भूमि ये विशेषण अनहमें प्रयुज्य भूमा ब्रह्म एक के विशेषण यद्यपि उसमें विशेषण का नहीं होना चाहिए अनहमें प्रयुज्य प्रसिद्धावादन अभीकरणादिकलक्षण से भ्रूम लक्षण से तत्वादीय प्रसिद्ध का अनुवाद होता है अप्रसिद्ध का ज्ञापन प्रसिद्ध का सिद्ध का अनुवाद करके असिद्ध का ज्ञापन किया जाता है प्रसिद्ध वेद है प्रसिद्ध अनुवाद है न अधिकरणादि विकल्प अधिकर प्रसिद्ध है कोई अधिकरण अधिकर्तव्य कोई कहाँ खड़ा होकर घर में देखता है कुछ नहीं देखता है तो कहीं ना कहीं रहता है अधिकरण कोई चाहिए ये जो विकल्प प्रसिद्ध है उसका विषय नहीं भूमा भूमा में ऐसा अधिकरणादि विकल्प नहीं विकल्प विषय तो नहीं भूमो लक्षण से विवेषित होता है ये भूमा ब्रह्म का लक्षण है प्रसिद्ध जो विकल्प विषय तो सब कुछ भूमा ब्रह्म में अभाव सौकुआ अभाव एवं भूमि ने एकस्म ये विशेषण ये एक विशेषण में येषण दिया लौकिक बुद्धि को, बुद्ध को लेकर के जैसे संख्या पर भी एकम एक अद्वितों का लौकिक बुद्धि को, बुद्ध को लेकर के लौकिक बुद्धि अन्य में अन्य रह करके देखता है अधिकोण आदि होता है तो यह एक कहते हैं है ना न अधिकोण आदि करते हुए कुछ भेद है ही नहीं यद अविद्यावस्थम अन्य दर्शनादि तद अनुवाद नान्यत पश्यती विशेषण से भूमि न विरुद्यती अविद्यावस्थम अविद्यावस्था में अन्य दर्शनादि है उसका अनुवाद करके अन्यथ न पश्यति ये विशेषण भूम बाम, ब्रह्म में घट जाएगा कोई विरुद्ध नहीं लोक में ऐसा होता है अन्य दिखता है तो वहाँ नहीं अन्य दे नहीं दिखता है अन्य है ही नहीं दर्शनाद अभिषेक तो लक्षण से भूमि लक्षण से विवक्षित भूमा ब्रह्म का लक्षण क्या दर्शनादअ तो लक्षण है अविद्यापेक्ष लक्षणवाक्या उपस य पश्यती ये भूमा का लक्षणवाक्य उसका उपसार करते भाष्य में तस्माद संसार व्यवहार भूमि नास्तित समुदाय अर्थ ये समुदाय पूरा ग्रंथ का तात्पर्य लक्षण का अर्थ भूमा तत्व में संसार व्यवहार है ही नहीं दर्शनादि सकल सांसारिक व्यवहार अभाव उपलक्षितम तत्व भूमा थी ये भूमा का लक्षण हो गया दर्शनादि जितने सांसारिक व्यवहार है सकल सांसारिक व्यवहार अभाव व्यवहार का अभाव कहेंगे तो अभावना को कोई वस्तु उसमें रहेगा कोई पदार्थ अभाव इसलिए का अभाव अभावी उपलक्षण है अभाव से उसका परिचय हो जाता है अभावना कोई वस्तु उसमें रहे ऐसा नहीं व्यवहार अभाव से उपलक्षित है तत्व भूमा जैसे काक उपलक्षित देवदत्त का घर है काक चले जाने पर भी उसके घर रहता है का के द्वारा उसका परिचय हो जाता है घर का इसी प्रकार सांसार सांसारिक जितने व्यवहार उसे व्यवहारिक अभाव हुआ उससे उपरक्षितों से ज्ञापित होता है शुद्ध चिद रूप ब्रह्म इसमें भाव अभाव कुछ भी पदार्थों से ही निर्विशेष है अथ यदि वाक्यम व्याकृति यदि यथ पश्यति अन्य सुनती तदल्पम अथ भाष्य में <coughs> अथ यद्या अनो अन अश्यती तदप्म अविद्यालभा अविद्याजव तब को देखता है अविद्या अो अन अन तो पश्य अश्य अश्य अ पश्य कर्ता कर्म करण कर्मक अन दैत्रादी अक्षुरादि अनता घटपटाद पश्यती तद्पम अल्प हे पिछिन्न अविद भावी काल भावीर्थ है कालपरछि है, कवि कवन अभीदेह हे टीकामे परिन्न अ कालभावी तिष्टाते नवृण्त जो पिछिन्न है केवल में कवल अभीदेह नि दृष्टान से भाष्यता स्वनदृश्य वस्तु प्राग प्रबुधा तत्लभावी तदवत् सपन में जो वस्तु दिखती है प्रबुधात प्राग जगने के बाद रहता है जगने के पहले ही तत्काल भावी सपन कालभावी इस प्रकार ततय तन्मर्त्यम विनाशी सपन वस्तुव देव जो परिचन्न है वो विनाशी है तन्मर्त्यम मृत्यथ विनाशी सपन वस्तुवदेव सपन वस्तु जैसे विनाशी ततय तथ का नवादित आवत परिचन्न होने के कारण विनाशी है जो परिच्छन है वो विनाशी मिथ्या हे टीका कथम तदमृत भूमि तयोग तत्र भाष्या तद्विपरीत भूम यदमृत जो विपरीत भूमृत हे तो तत्शब्द कैसे प्रयोग किया तदमृतमी भूम सूलिंग हे यदि है पुलिंग हे तत्स्यम तत्क तदमृत कैसे कहा तदमृत तदमृतकेश तपरी भूम तदमृत कैसे कहा तद्शिका तब्द प्रयुक्सी क्या भूमा मे तत्मी इति अमृतपर अमृतपर अमृत अमृतत्व त अमृतकहानी के लिए कहा तत्म अमृत भूम न सुखत्वचना तश्रय पृछति भूम गया सुख भूमा में सुखत्व तो है भूमा यदि सुख है सुख कहाँ त रहेगा किस सुख का आश्रय तो कोई होगा आश्रय से सर ही एवं लक्षण भूमा हे भगवान कस प्रतिष्ठित है ती ये जो भूमा लक्षण आपने बताया सुख रूप भूमा हे, हे कहाँ किसमें प्रतिष्ठित है उसकी प्रतिष्ठा क्या किसमें में आश्रित है ठीक है मैं व्यवहार दृष्टिया प्रश्नो व्रस्तुदृष्टिया वाई ती विकल्प्य आद्यम प्रत्याह जो पूछते हो कहाँ प्रतिष्ठित है ये प्रश्न तुम्हारा व्यवहार दृष्टि को लेकर के अर्था वास्तव तो पारमार्थिक दृष्टि को लेकर के व्यवहार दृष्टि में कहते हो तो हम बताते हैं इतुक्त नारदम प्रत्याह संत कुमार कहते हैं श्वे व्यवहार में कोई किस अन्य में प्रतिष्ठित होता है तो भूमा कहाँ प्रतिष्ठित है उसका उत्तर दिया श्वे अपने महिमा में स्वकीय महिमा में स्वे महिमनी आत्मीय महिमनी का महात्म्य में विभूति में विभूत प्रतिष्ठित घूमा यदि प्रतिष्ठा इच्छी क्वचित यदि कहीं ना कहीं तुम प्रतिष्ठा चाहते हो तो अपने महिम विभूति में अपने महात्म्य में प्रतिष्ठित है यदि वह परमाथ में वृचसी यदि पार्थिक पृछते हो तो न महिमनी अभी प्रतिष्ठित है दिख्मा कोई महिमा नाम कोई उसके है ही नहीं लोक में तो महिमा कुछ अलग हो न महिमा नहीं महिमा में भी प्रतिष्ठित नहीं है तो फिर कैसे है भूमा किस प्रकार है अप्रतिष्ठित हो अनाश्रित भूमा क्वीद पीते यह भूमा प्रतिष्ठित नहीं अप्रतिष्ठित है इसकी प्रतिष्ठा कोई नहीं है अनाश्रित है कोई आश्रय नहीं है ठीक है मैं इत्युक्तवंतम द्वितीय अनुद्व निराकृति यदि यदि वस्तुदृष्ट कहत हो वास्तव उसका कोई आश्रय नहीं है अप्रतिष्ठित हो अनाश्रित बोमा कहीं भी उसकी प्रतिष्ठित नहीं उसका कोई अधिकरण है ही नहीं व्यापक स्वरूप है शुद्ध है और वही तत्व वास्तव बाकी सब है उसका आश्रय कोई हो नहीं सकता है पूर्वापर विरोध मासं के परिहति पूर्वापर पहले तक अपने महिमा में प्रतिष्ठित फिर आगे कहते अप्रतिष्ठित ये तो दोनों का विरुद्ध होता है यदि स्व स्वमहि प्रतिष्ठित तो भूमा कथंतरी अप्रतिष्ठ अप्रतिष्ठ उच्यते अभी पहले स्व स्वमहिमनी फिर कहते अप्रतिष्ठ प्रतिष्ठा ही नहीं प्रतिष्ठा नहीं तो स्वमहिमा में, में प्रतिष्ठित तो कैसे होगा तो उसका उत्तर तो दिते शुणु गोअस्श्विह महिमे ताच क्षति हस्तिरण्य दासभार्य क्षेत्रा आयतनाहमे ब्रवीं ब्रवी हो वाचा ब्रवीमेहोवाचास्ती गोअस्व यहाँ महिमा इतिष्यते गावस्व गोअस्वादी महिमा कहते लोक में धनादी हस्तिरण्य दास भार्य क्षेत्री आयतना हिरण्यं दास भार्या क्षेत्र मकानादी सौ इसको महिमा शुरू लोक में कहते हैं इसके महिमा ये सब कुछ इनके पास है ना हम एवं रवीम ही ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि अपने महिमा मतलब अपने हाथी घोड़े मकान संपत्ति उसमें प्रतिष्ठित ऐसा नहीं कहता हूँ ब्रवीम तवम रवीम्य हो बाच अन्यो ही अन्य स्म प्रतिष्ठित अन्य अन्य में प्रतिष्ठित होता है इस प्रकार मैं नहीं कहता हूँ तो फिर कैसे कहता एवं प्रवीण कह के आगे वही सब और बाहें डहने ऊपर नीचे सर्वत्र हुए इसलिए अपने महिमा में अपने स्वरूप प्रतिष्ठित है वास्तव तो कोई प्रतिष्ठा नहीं है भाष्य में यदि स्वहिमा प्रतिष्ठित भूमा कथंतरी अप्रतिष्ठा उच्यते श्रृणु गोअस्वादीय महिमा इति आचिक्य गोअस्वादीय महिमा स्वदेश कहते हैं गोअस्व विग्रह सस करते गाव गोअ द्वंद्वकवत भाव द्वंद्व सामस होकर एक हो गया एक वचन हो गया गोस्वर्वतः महिमेति प्रसिद्ध गोस्वादी महिमा ऐसे लोक में प्रसिद्ध है तदाश्रित प्रतिष्ठा चैत्र होती यथा चैत्र बहुत गो अस्वधन संपत्ति है उसमें आशित होकर रहता है तो चैत्र तत्प्रतिष्ठ उसमें प्रतिष्ठित है ऐसे लोक में कहते हैं चैत्र तदाश्रित प्रतिष्ठा यथा नाहम एवं सत् अन्यम महिमान आशितो भूमा चैत्रवद इतिमी में मैं नहीं, नहीं कहते हो कि चैत्र व्यक्ति अन्य किस्में महिमा को महिमा में आश्रित होकर रहता है ऐसा हम नहीं कहते चैत्रवत चैत्र जैसे रहता है इसी प्रकार भूमा स्वयं अन्य महिमा में आश्रित होकर रहता है ऐसा नहीं कहता हूँ सत् अन्य महिमान आश्रित भूमा चैत्रवध चैत्र रहता है गो अस्थि हरियाणा आदि में आश्रित होकर कि अब भूमा तत्व में भूमा कहीं अन्य में रहता है ऐसा नहीं अतर हेतुत्व तो ना अन्य ही अन्य स्मैन प्रतिष्ठित है थी अन्य ही अन्य में प्रतिष्ठित होगा यह तो एक अद्वितीय है इसलिए अन्य में अन्य प्रतिष्ठित ऐसा मैं नहीं कहता हूँ उससे महिमा कोई भिन्न नहीं है अन्य स्म प्रतिष्ठितई थी व्यवहित संबंध ठीका में भूम्ह स्वत अन्नस्म प्रतिष्ठित अतचि उच्यते भूम स्वत अन्न में प्रतिष्ठित नहीं इस विषय में अत्र दिया अत्र हेतुत्वेन हेतु अन्षित नहीं हेतु देते अन्यान प्रतिष्ठित होता है मैं ऐसा नहीं कथा अन्द्रवाक्य हेतु हेतुना हेतु से तेन हेतु व्य व्यवहित न्रवी में इसी प्रकार मैं नहीं कहता हूँ कि भूमा कहें अन्य में प्रतिष्ठित है इत्या संबंध इति योजना है कथम तरी ब्रवी भगवान तो फिर आप कैसे कहते हो इत आशंका किंतु एवं ब्रवीमी मंत्र में ब्रबीमी थी पहले आ गया ना एवं ब्रबीमी ब्रबीमी नाहम एवं ब्रबीमी किंतु एवं ब्रबीमी अन्य ही अन्य स्म प्रतिष्ठित ऐसा हो गया पहले फिर एवं ब्रबीमी कैसे कहते हो उसके आगे मंत्र आएगा सहेबस्थी इत्यादि किंतु भाष्यमी किंतु एवं ब्रमीमी तो उच सतां ब्रमीमी कहकर मंत्र है सबस्ता स उपरीषा स पश्चात्स्ता स दक्षिणत स उत्तरत सदम सर्वीर्थंकारादेशस्तादाद पश्चाद पुरस्ताद हम दक्षिण तो हम उत्तर तो हम एवेदम सर्वमित शैव अधस्तात् भूमा तत्व ही नीचे वही है उससे भिन्न कुछ नहीं जिसमें आश्रित होगा और सैवपरिष्टात ऊपर भी वही है नहीं ऊपर कोई दूसरा है तो जैसे दही दूध लटका रख देते भूमा को उसमें रख देंगे इसी का केवल शैवपरिष्टात पश्चात पुरस्तात्थ पीछे आगे हुई है स दक्षिण त उत्तर तो बाय डाए नो दक्षिणत डायने स वो रोहि सवईद सव भुमा तत्त ब्रह्म इदम सर्व ब्रह्म खलुद ब्रह्म वासुदेवसर्व जो सिद्धांत ये सवैद से भिन्न कुछ भिन्न नहीं कथा तो अहंकारादेश स कहन से वह व वह सौ कुछ वह कहन से हमसे भिन्न कोई भुमा करके वह वाह कहेंगे से के तत्परोक्य होता है सऐ वधस्ता सपश्चात भूमा तत्व तो स स कह से भ्रम हो जाएगा हमसे भिन्न कोई ये भूमा इसलिए कह तथा तो अहंकार आदेश कहते अहंकार आदेश है वो अहम ए वस्ताद में ही नीचे हूँ मैं ही ऊपरी हूँ मैं ही पीछे हूँ मैं ही सामने हूँ मैं बाएं मैं डहने तो जो भूमा तो मैं ही हूँ अहमे अहम उप्चाद अहम पश्चात अहम पुरुषताद अहम दक्षिणत अहम उत्तर अहमेइदम सर्व पहले कहा तदे इदम सएद भूमा ही सब कुछ ये यहाँ कहते अहमे इधम सर्व सर्व अनेक नहीं है, एक होगा इसे स और अहम भूमा अहम दोनों में भेद नहीं एक ही ये टीका में अवतारितमे वाक्यम प्रश्न पूर्वकम अवतारे वैसे वाक्य का अवतरण पहले पूर्व भाषा में हो गया स एव अधाद इत्यादि प्रश्न करके फिर अवतरण करके कहते कस्मात पुनः क्वचित न प्रतिष्ठित इति उच्यते थे भूमा कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं क्यों है कहते यस्मात सैव भूमा अधस्ताद नीचे वही है न तद व्यतिरिक अन्य विद्यार्थी अस्विन प्रतिष्ठित उसे भिन्न कोई नहीं जिसमें प्रतिष्ठित हो प्रतिष्ठित आश्रित होने के लिए आश्रय कोई उसे भिन्न होना चाहिए कोई आश्रय ही नहीं वही है तथा पृष्ट आदि इत्यादि सामान ये ऊपर भी से हो आधिक बायने डायने लागे ठीक है मैं उत्तम एवं के द्वारा विवृण्ती उसका ही विवरण करते व्यक्तिरेक अभाव कह करके सती भूम अन्यस्मिन अनेस्म भूमा ही प्रतिष्ठित सैथ न तो तदस्ति भूमा तत्व से अन्य कोई हो तो उसमें आश्रित तो होता भूमा सती अन्य भूम्य भूमा से अन्य कोई हो भूमा ही प्रतिष्ठित सै भूमा उसमें आश्रित होता न तो तदस्ति भूमा भिन्न कोई भी है नहीं सब तो सर्व सव सर्वे अत तस्माद न को चि प्रतिष्ठित उसे भिन्न कोई हो तो प्रतिष्ठित होगा किसमें प्रतिष्ठित नहीं है अहंकारात्मक उपदेश से अभिप्राय सय अध स उपरिष्ठात कहने के बाद फिर अथा तो अहंकारादेश अहमे दस्ता अहंकार तो अहंकारात्मक आदेश क्यों किया इस अभिप्राय कहते हैं यान्यत पश्यति अधिकरण अधिकर्तव्यता निर्देशात् एक तो यत्र नान्यत पशती कहें तो अधिकरण कोई है देखने वाला अधिकर्तव्य भूमा है सए कौन से तशब्द प्रयोग कर दिया तशब्द परोक्ष प्रयोग होता है परोक्ष निर्देशात् द्रष्टुर्जीवाद्य भूमा सदी आशंका कसे दृष्टात जीव है उसे भिन्न भूमा है भूमा जो यत्र नान्यत्ति इत्यादि कहा गया वो परमात्मा जीव से भिन्न कोई होगा हम तो दृष्टा है भूमा वो एक तत्व है इत आशंका कस आशंका कस्य च माँ भूतिशंका नहीं हो इतिथा तो अनंतरम अहंकार आदेश अहंकार आदेश्यती अहंकार आदेश अहंकार से ही उसका आदेश करते हैं अहंकार कौन से अपने से भिन्न नहीं भूमा एवतु निर्दिष्टे द्रष्टुर्न्यदर्शनाथ भूमा निर्दिश्यते अहंकारेण अहमेंधस्ताद इत्यादी दृष्टि अनन्ूमा अन् नहीं दृष्टि से अभिन्न है इसको दिखाने के लिए ही निर्देश्य निर्देश करते अहंकारेण अहम एवधस्ताद अहम एवरिष्टा छर्में हूँ अहंकार से आदेश करते हैं टीका में कॉस अहंकारेण आदेश्यत इतिहास अहंकारादेश प्रयोजनावादपूर्वक दर्शनार्थे ही प्रयोजन दष्टा से अन्या नहीं बोमा एक अहंकार अहमे अधता में अहंकारादेशा पृथ् आत्मादेशत्पर्य महिला तो सय अधस्ता कृषा तत्शब्द से अहंकार कह मे ही हु उसके बाद फिर आत्मा अधस्ता आत्मादेश करते हैं अहंकार आदेश के बाद आत्मादेशतात्स्यमी अहंकारेण देहासघा तो आदिष्य अभीवेकि तदाशंका मूत अनत अनतर आत्मादेश अहंकारेण देहासघाह आदेश्य अहक अहम मनुष्य अहमनुष्य बुद्धि देहादा तो गुले करके ये उसका भी उपदेश करते मैं हूँ क्यों कौन कहता है अभिवेक् भी अज्ञानी लोगों को कहते अत तद आशंका माफू तो अहम एव अधात कहें तो ये देहादि संघात ही सौ जब हम शब्द का लक्ष्यार्थ नहीं समझ करके जो लोग विचार करते हहम अस् में ब्रह्म अहम अस्सी में ब्रह्म ये देह को लेकर के मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ कोई सचेत मैं तो ब्रह्म हूँ और अन्य कोई ब्रह्म नहीं क्योंकि देह परिचन्न है ना देह को अपने देह को मान ल्रह्म अरे बाकी सब जीव जी भाई ये ब्रह्म नहीं एक तत्व से भिन्न कुछ है ही नहीं तभी ब्रह्म होगा एक देह संघात को लेकर एक नहीं ऐसे तद का माँ भूतित थे अन्यथ अथ अनंतरम आत्मा आदेश जो भूमा है वही मैं ही हूँ अलग कोई भूमा नहीं भूमा आत्मा एक है आत्मा ना है वह केवल ना सत्सरूपेण शुद्ध न सत्सवशुद्ध है आत्मा उसे आदेश करते अहम अधा अवयात्मा अव्य आत्मा है, आत्मा फिर अहम कह तैया अब आत्मा है तो अहम आत्मा भूमा एक हो गया जो आूमा है वही अहम वी आत्मा अर्थात आत्मादेश आत्मे आधस्ता आत्मषादत्मा पश्चाद आत्मा पुरस्ता दक्षिणत आत्मोतरत आत्मेंेदी सवायस एवं पश्यन मनवान एवं बीजानात्मरतिरात्मक्रीड आत्मिथुन आत्माद सस्वराडव तर्व लोकेश कामचारोवती अथ ये अन्था विदुरन तो राजनक्ष लोका तर्वेशोकेशमचारोती लो अर्थात्म अथ आत्मादेश आत्माधस्ता नीचे ही आत्मा है आत्मा उपरिष्टादि ऊपर भी आत्मा है आत्मा पीछे भी आत्मा सामने भी आत्मा आत्मा दक्षिण तो डाही तरफ भी आत्मा है आत्मा उत्तर तो बाहीं तरफ भी है आत्मे वम सर्वम विदम सर्वम आत्मा एवं इधम सर्वम को अनुवाद करके पहले कहा भूमा ही है स एव उसके बाद अहम एव उसके बाद गद आत्मा है वो जो अहम शब्द से कार्य का अनुसंघातन नहीं लेना आत्मा लेना वही भूमा है एक अद्वितीय तत्व सिद्ध होता है सवा एवं पश्यन ऐसे जो साक्षात्कार कर लेता है ज्ञानी एवं मनवान मनवान मनन करता है एवं विज्ञान श्रवण मनन निदिधासन का साक्षात्कार कर लेता जान लेता है निश्चय हो जाता है आत्मरति ही आत्मनिरतिर से आत्मरति रति रमण आत्मक्रीड़ा आत्मनिर्क्रीड़ा है से आत्मक्रीड़ा रति और क्रीड़ा में भेद बताया भाष्य में बाह्य साधन से क्रीड़ा है बाह्य निरपेक्ष रति अपने आप ही समय होकर के रहता है क्रीड़ा कहेंगे तो बाह्य साधन की अपेक्षा है रति रमन बाह्य साधन के बिना रति है ये दोनों ज्ञानी रति रमण अपने आप ही तृप्त विषय कुछ करके किड़ा भी बाह्य साधन के बिना ही क्रीडा आत्मा में ही आत्मा मिथुन मिथुन द्वंद्वी आत्मा और अतिरिक्त कुछ नहीं आत्मा आनंद आत्मा में आनंद स स्वराट भव दि स्वयं में विराज दिधि स्वराट अधीन नहीं सराट है ज्ञान हो गया तो सराट है ज्ञान नहीं होने पर सम्राट भी सराट नहीं है पराधीन है तस्से सर्वे से लोग के कामचार आमचार हो दी सब लोग सब फल उसको प्राप्त है आत्मा से तो कुछ यही नहीं उसे आत्मा को हम जान लिया तो सब कुछ उसके प्राप्त हो गया सब लोग में यथेष्ट विचरण कुछ उससे भिन्न है नहीं अतः कह करके उसे विलक्षण कहते ये अन्यथा तो अतोविदु जो उसे इस प्रकार इसे अन्य जानते हैं मेरे से भिन्न कोई है परमात्मा भिन्न स्वर्ग आदि भिन्न कोई ऐसे है। जानते हैं अन्य राजान क्षय लोका भवती अन्य राज, राजा ये अन्य राजान उनके पर शासन करने वाला दूसरा है क्षयोक ये क्षय लोका बिना से लोग कर्म फल बिना होता है क्षयोकों को प्राप्त करते हैं नित्य आत्मा को प्राप्त नहीं करते हैं तेसाँ सर्वेश लोके अकामचार होती सब कर्म सब लोक के कामचार यथेष्ट नहीं होता है परिचन्न दृष्टि करते अपने दृष्टि के अनुसार फल प्राप्त करते हैं सब फल उनको प्राप्त नहीं होता है जो ज्ञानी है ओम।